चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सर संतन की जय दुआ संख्या पच्चीस के बाद दुआ संख्या पच्चीस सुनियंगद सकोप कहबानी सको बोल संभारी अदमय अभिमानी सास बाहु भुज गहन अपारा गहन अन समारा जासु परस सागर खर धारा गूरे न पगन तबारा सासुगर बजी देखत भागा सोनर क्यों दससी भागा राम मनुज कस रे सठ गंगा धनवी काम नदी पुनि गंगा ससुर धेनु कल्प रुख रुखा कल्प अन्नदान रुसपीखा इन देय खगयसान चिंतामणि पुण्योपल दशान सुनमति मंदलोक वैकुंठा लाभिकी रघुपति भगति अकुंठा से नहित तब मान मती बन उजार पुर, जारी। सेन सहित बन पुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपि गए उजु तब सुत मारी रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय तो की जय परिस रखें कथा में तो ऐसा लगता है कि रावण का और अंगत का संवाद है आ, और ये दोनों का वाद विवाद हो रहा है लंका में लेकिन शास्त्र का प्रयोजन है कि एक ओर भौतिकवादी व्यक्ति है देहाभिमानी धन सम्पत्ति का अभिमानी व्यक्ति है और दूसरी ओर एक आध्यात्मिक पुरुष है जो भगवान में भक्ति रखने वाला है परमार्थ को समझने वाला है इन दोनों व्यक्तियों के बीच का ये वाद विवाद है अंदर जो कुछ कहते हैं वो अध्यात्म पक्ष है ब्राह्मण जो कुछ बोलता है वो भौतिक पक्ष है और भौतिक पक्ष भी अहंकार स्वेच्छाचारिता का है जिसको कि धर्म स्वीकार नहीं जिसको कि और भी कोई आध्यात्मिकता का कोई भी बिंदु से स्वीकार नहीं ऐसा पक्ष जो है रावण का है तो रावण जो है अपनी शक्ति का वर्णन करता है कहता मेरे मुझ में इतनी शक्ति है कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया मेरे बुझाओं में इतनी शक्ति है कि मैंने दीप पालों को जीत लिया दिशाओं के हाथी में उनसे मैं टकराया तो उनके दांत बड़े बड़े मजबूत थे वो भी टूट गए ये सब उसने अपनी शक्ति का वर्णन इस प्रकार किया और मेरी शक्ति के सामने बड़ा दुनिया में और कौन है माने परमात्मा की शक्ति कोई परमात्मा है आत्मा है कोई आध्यात्मिक और तो शक्तियां हैं इस प्रकार से कोई प्रयोजन नहीं वो ये सब कुछ नहीं बेकार की बातें हैं वो अपने शारीरिक बल का ही वर्णन करता समझता शारीरिक बल ही सब कुछ है और शारीरिक बल के ही ऊपर उसने सबको जीत लिया और राज्य भी प्राप्त कर लिया धन संपत्ति भी प्राप्त कर ली भौतिक समृद्धि इतनी है उसके शारीरिक बल के ऊपर ही निर्भर करने वाली है ऐसे वो समझता है और भगवान राम को क्या समझता है कि ये तो एक राजकुमार है, है, हैं मनुष्य मात्र है साधारण से मनुष्युच्छ मनुष्य है जो मन में घूमते फिर रहे हैं वैसे उससे अधिक कुछ नहीं ऐसी धारणा उसकी है तब जो है वो अंगज है उसके उससे उसके उत्तर में क्या कहते हैं तो उनका आध्यात्मिक पक्ष प्रस्तुत करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहां ने कही है वो ध्यान देने की है रावण जैसे कहता कि नर नर करश बखान रावणगत से कहता है, अरे क्या तुम महिमा जाते हुए एक साधारण मनुष्य की मन में घूमता हुआ एक राजकुमार है तुम उसकी इतनी महिमा जाते हो हम, हमारे मन को तुम देखते नहीं हो मैं कितना शक्तकाली हूं उसको तो ये बात सुन करके अंगद को क्रोध आता है क्रोध तो आने के मन एक सिद्धांति और अंश मानस में देखे तो जगह जगह मिलता है कि यदि कोई परमात्मा की निंदा करता है तो एक जगह तो ये कहा शंकर जी ने कि जो परमात्मा की निंदा करे भगवान की निंदा करे बस चले तो उसकी जीव काट लेनी चाहिए देखो तो कितनी बात जो है उसकी बस चले तो उसकी जीव काट लेना चाहिए और बसने चले मैंने ताकत उसके सामने की न होगी जीप काट पाओ उसको तो क्या करो तो फिर अपने जो हो कानों में उंगली लगा करके और भाग खड़े हो माने कम से कम उसकी जो है सब जो है कानों में अपने न पड़े जो भगवान की निंदा को अपने कानों से सुनता है तो कोई भी पाप गोघात समाना उसे गाय मारने का जो पाप लगता है वही भगवान की निंदा सुनने का भी पाप लगता है ये रामचरितमानस में जगह जगह बात आती है ये और पुराणों में भी इस प्रकार के अन्य शास्त्रों में दूसरे डाटे वहां से ये बात रखी है अब इसको अगर थोड़ा सा ऐसे करके बात मान ले कि अगर कोई भगवान की निंदा करता है तो उसकी जीभ काट लो तो जीव काट लेने के मानेंगे है कि ऐसा नहीं चाकू लेकर के तो उसकी जीव काट लो जीव काटना जो कुछ वो कहता है उसकी बात को काट दो तो जीव काट रहे तो अंदर कम से कम रावण की बात को काट देता है और जीव काटने के बराबर हो जाता है वो कान मंगली लगाकर के भागता नहीं है तो जीव काटने का, का काम करता है अंदर क्या जीव काटता है किस प्रकार से करता है वो देखो कहता है कि समय अंगद सके वानी अंदर का जो क्रोध है मानव कैसी है जिससे वो तो जीव काट रहा है और कैसे काट रहा है क्या तो बोल समारे अधम अभिमानी यहां से शुरू करता है कि कि तुम संभाल करके बोलो तुम बड़े अभिमानी हो और अभिमानी अधम हो तुम अब देखो जो व्यक्ति अभिमानी है वो अधम भी है ये अभिमानी का विशेषण है साथ लगा रहेगा हमेशा जो अभिमानी व्यक्ति है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता महान नहीं हो सकता अभिमान इस बात का सूचक है व्यक्ति अधम है दुनिया में कोई कुछ नहीं मानता रहे ये अलग बात है अभिमानी व्यक्ति अपने आप को स्वयं श्रेष्ठ मानता रहे अलग बात है और दूसरे लोग अभिमानी व्यक्ति की बात सुनकर के उसको श्रेष्ठ मानने वाले अलग बात है लेकिन शास्त्र मत क्या है कि जो अभिमानी है वो अधम है रावण को जो ये अधोगति प्राप्त हुई निशाचर हुआ वो अभिमान के कारण ही हुआ रावण अपने पहले वैकुंठध धाम में भगवान का द्वारपाल होकर के जय विजय रूप में था भगवान की सेवा में था और भगवान का भक्त था उनकी सेवा में लगा हुआ था लेकिन जब कन सनातन भगवान से मिलने के लिए आए और द्वार से होकर के जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया और रोक दिया क्या क्यों रोक दिया अभिमान के कारण से जय विजय ने देखा कि मैं द्वारपाल का अच्छा। रक्षक और मुझसे बिना कूसे चले जा रहे हैं भीतर ये बात मानी कि भगवान के यहां जाने के लिए इनको स्वीकृति है भगवान ने दे रखी है स्वीकृ कि जब तक भी ये नंदन सनातन इत्यादि ये आवे हमारे पास तो इनको आने दो पूछने की जरूरत नहीं है आ सकते हैं ये भगवान ने कह रखा है लेकिन फिर भी देव ने सोचा आखिरकार हमसे तो पूछ करके जानी चाहिए हाँ। तो इतना मात्र अभिमान आ गया उस अभिमान के कारण सनत कुमार ने उनको साथ दे दिया कि यहां भगवान के बैकुंड धाम में रह करके तुमको ऐसा अभिमान तुम यहां रहने लायक नहीं हो तुमको जाओ नीचे मृतलोक में और तुम निशाचरी शरीर प्राप्त करो तो उनके कारण ही निशाचर हुए रावण कुंभकर्ण निशाचर क्यों क्यों ऐसे अधम के मने वैकुंड धाम छोड़ करके मृतलोक में नीचे आगे आकर के क्यों आगे ऐसी अधमगति उनको क्यों हो गई अभिमान के कारण और जो व्यक्ति है तो वो परमात्मा को भूल जाता है स्वीकार नहीं कर सकता जितने ही व्यक्ति का अभिमान पुष्ट होगा जितना ही अभिमान भयंकर व्यक्ति के हृदय में छाया होगा उतने ही परमात्मा को जानना समझना और मानना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा तो स्वीकार ही नहीं कर सकेगा तो इसलिए ये रावण जो है भगवान को स्वीकार परमात्मा को स्वीकार नहीं करता अपने अभिमान के कारण तो अंग कहते हैं कि तुम अभिमान के कारण से और अग्रगत को प्राप्त होने के कारण तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है इसलिए तुम बात को तुम समझते नहीं भगवान नाम को तुम मनुष्य मानते हो अब ये बताते हैं कि देखो अपने शास्त्रों में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है और उनका समाज में गलत अर्थ समझा जाता है उसका यहां पर अंगत वर्णन करते हैं जैसे भगवान राम कोई मनुष्य नहीं है जैसे तमाम मनुष्य होते हैं हम सब लोग जिनके पांच भौतिक शरीर होते हैं <clears throat> मिट्टी पानी के बने हुए शरीर ऐसे करके भगवान कोई मिट्टी पानी के शरीरधारी कोई मनुष्य नहीं है वो पर परमात्मा जो को सच्चिदानंद स्वरूप है वही घड़ी झूठ होकर के सब प्रकट होकर लोगों को मनुष्याकार रूप में दिखाई देने लगा इसके माय ये नहीं कि वह मनुष्य हो गया मनुष्यों में परमात्मा निर्ंतर है मनुष्य के शरीर पांचभौतिक शरीर है परमात्मा का शरीर पांचभौतिक शरीर नहीं है उसका चितानंद स्वरूप है जैसे रामायण में आता चिदानंद में भी है तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी जिनकी भी चित्त शुद्ध निर्मल है शास्त्रों को समझने वाले वो जानते हैं कि भगवान का शरीर चित्तानंद है चित्त स्वरूप है चेतन स्वरूप शरीर है और आनंद स्वरूप शरीर है ऐसा नहीं कि उनका भी शरीर मिट्टी का है और उसमें चेतना है ऐसा नहीं कि उनका शरीर भी पंचभौतिक है और उसमें आनंद है ऐसा नहीं है उसके उनके शरीर का संबंध मिट्टी पानी से आते है ही नहीं उनका जो शरीर स्वयं चेतना का ही पुंज शरीर है आनंद का ही पुंज उनका शरीर है ऐसे परमात्मा है तो उनको कहो मनुष्य है तो जो परमात्मा को नहीं जानता है वही समझेगा कि भगवान राम एक मनुष्य है तो आप ये बात अब ये बताते हैं कि देखो भगवान राम राम मनुष्य नहीं है क्या है तो कहते हैं उसको समझने के लिए ऐसे समझो कहते साहस भाव मुझे जहन अपारा एक तो आप जानते हो कि शास्त्रा भाव शास्त्रार्जुन जिसकी हजार बाहें थी बड़ा बलवान शक्तिशाली हुआ और जहन अनल समुजाश कुठारा और उस भुजाओं को उसके उसकी जो साव था उसके भुजाएं हजार भुजाएं मनो बन का बन की तरह से था वो शाहकड़ा भाव और जैसे कि बन में आग लगा दी जाए इस प्रकार के परशुराम का फरसा उन सब बाहों को काट छांट करके नष्ट वृष करके गिरा दिया तो ये परशुराम की जो जो जो कुठार है वो अनंत के समान उसकी भुजाओं को बन को जला देने वाला हुआ तो इसके माने परशुराम के फरसे में सहस्रा भा जैसे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को भी इस प्रकार ने छेद किया और रावण को याद आ जाना चाहिए कि शाह्रा भाव वही है जिस व्यक्ति रावण को एक जन्म समझ करके नर्मदा की तरह उठा लिया था और अपने घर ले गया था और वहां पर उसकी लड़कियां जो है खुद खेला करती उसके साथ में दुनिया की तरह से खेलती थी वही सहस्रा भाव है तब रावण को पता लगे कि हमसे शक्तिशाली सहसरा कितना शक्तिशाली उसको अपने अनुभव से याद आ जाना चाहिए और फिर यह भी समझ लेना चाहे साखरा को मारा किसने परशुराम ने मारा मार पिथार से काट छाट करके उसको सब सबको ध्वस्त कर दिया ऐसे परशुराम थे और जा से पर सागर खर धारा और वो परशुराम जिनकी की फरसे की फरसावन सागर की तरह से और उसकी धार जैसे परसे की है उसमें नजर कितने जो है छत्तीस लोग डूब मरे जैसे समुद्र में कोई व्यक्ति डूब मरे इसी प्रकार जो फरसे में छतरी लोग सब डूब मरे कहते बूढ़े लभ अगणित तो बहुबारा धनी जनी कितनी माने परशुराम ने कहने के तात्पर्य करिय परशुराम ने अपने फरसे को लेकर के मार मार के काट छांट करके जो छत्री द्राचारी हो गए थे जो अनुशासन में नहीं थे द्राचार पापाचार में प्रमुख हो गए थे और वो कहना मानते नहीं थे रास्ते पर शास्त्र के संबंध चलते नहीं थे उन सबको परशुराम ने काट छांट करके धराशाई कर दिया उसको परशुराम की शक्ति को देखो अभी दिखाते हैं परशुराम की शक्ति कितनी है जिसने उनके सासरा को मार दिया पृथ्वी पर जितने छत्री थे उनको काट छांट करके ध्वस्त कर दिया ताश गर्भ जो देखत तो भागा उन पर ने उनता परशुराम का वे परशुराम जब भगवान श्री राम जी के सामने आए तब तो वो क्या हुआ परशुराम को बड़ा गर्व था कि मैंने सासरा को मार दिया मैंने इतने इतने छत्रियों को काट करके छांट कर किस बार उनको ब्राह्मणों को प्रतिनिधान कर दिया और का मैंने विध्वंस कर दिया उस गर्व में हुआ कि भगवान के सामने कि ताश गर्व जय देखक भागा कि मैंने परशुराम ने केवल भगवान नाम को देखा मात्र तो उनका गर्व भाग लिया तब परशुराम जावे सत्यशाली है भगवान नाम और परशुराम को भगवान नाम से युद्ध भी नहीं करना पड़ा भगवान राम ने परशुराम से युद्ध नहीं किया केवल बात बात में परशुराम हार गए भगवान को देख करके उनके चीज को देख करके परशुराम जो है सहम गए और फिर उनके सामने जो है उनकी बोलती बंद हो गई अंत में अपना धनुष भगवान राम को दे दिया और ये कहकर के भगवान की जय जयकार बोलते हुए तपस्या करने के लिए बनने चले गए तो अब ये अंडल कहते हैं कि आप आपको मालूम होना चाहिए कि जिन परशुराम की महिमा है वो परशुराम भगवान श्री राम के सामने आये तो उनका अहंकार हो गया सोनर चौदह से शीशा भागा ऐसे राम को आप समझते हो तो एक मनुष्य मात्र है इतना शक्तिशाली अब राम से ज्यादा शक्तिशाली शास्त्रार्जन शास्त्रार्जन से ज्यादा शक्तिशाली परशुराम और परशुराम से भी हजारों गुना शक्तिशाली जो है भगवान राम अब तुम कहो भगवान राम को भी तुम कहो तुम एक मनुष्य है तो ये तुम्हारी दुर्बुद्धि है तुम न समझ तुम्हारी बातें <स्तुण> तो मैंने यहां पर प्रकारांतर से कहने का तात्पर्य है कि जब हम भगवान राम का की कथा सुनते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए किसी हम मनुष्य की कथा सुन रहे हैं ये भगवान की कथा है हम श्री राम का स्मरण करते हैं ध्यान करते हैं पूजन करते हैं तो यह समझें समझे किसी मनुष्य का पूजन कर रहे हैं उसका हम ध्यान कर रहे हैं यह समझना चाहिए कि हम जो पूजन कर रहे हैं पर परमात्मा का कर रहे हैं हम जो ध्यान कर रहे हैं परम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं भगवान राम में मनुष्य होने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए आपका भी तो भले ही उनके मानवाकारों से रहे आप तरह इस प्रकार से दिखाई दे लेकिन मनुष्य का जैसे पंचमिक शरीर ऐसा शरीर उनका नहीं है वो परमात्मा नहीं परमात्मा कोई भी रूप धारण कर ले चाहे वो का रूप धारण कर ले चाहे मनुष्य का रूप धारण कर ले चाहे वो कछुए के रूप धारण ले चाहे वो मछली के रूप धारण कर ले चाहे घोड़े का रूप धारण कर ले चाहे हाथी के रूप धारण वो कोई भी रूप धारण कर सकता है जो भी रूप धारण कर दे ले, लेकिन तब तो वही रहेगा <coughs> जैसे चीनी है उस चीनी को लेकर के आप सांचे में डाल दो तो चाहे उसे ताजमहल बना दो चाहे मंदिर बना दो चाहे उसी चीनी का तुम किसी बड़े आदमी को बना चाहे स्त्री की पुतली बना दो उसमें जिसमें ढाल दो जिस साँचे में उसमें सब चीनी चीनी होगी उसमें ढला हुआ देखने के लिए आकृत कुछ भी दिखाई दे लेकिन है उसमें क्या सब चीजें चीनी चीनी के शक्कर के अलावा उस वस्तु तो में कुछ भी नहीं है इस प्रकार से परमात्मा जो है वो हो चित्त घन परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है चाहे जैसे आकृत में ढला हो लेकिन है परमात्मा जो इस रूप में परमात्मा को देखो अंगत कहते समझना चाहिए एक बात इसी प्रकार से अपने शास्त्रों में और भी बहुत सी बातें आती है उनके संबंध में भी लोगों का भ्रम होता है उनका उदाहरण देते हैं अंदर कहते हैं कि राम मन के कसर, कसरे सठ गंगा तो भला ये तुम विचार करके देख लो कि तुम तो बिलकुल सठ हो मूर्ख हो तुमको समझ में नहीं आता भला भगवान ये राम मनुष्य कैसे हो सकते हैं और फिर उदाहरण देते हैं कि धन भी काम नदी पुण्य गंगा क्या तुम समझते हो कि काम हो कोई धनुधारी मनुष्य है या तुम तो समझते हो कि कोई गंगा की कोई नदी मात्र है तब तो देखो अब ये बातें आ रही हैं माने ये कामदेव कोई मनुष्य नहीं है काम <coughs> काम के माने कामना ये कामना जिसकी अब वर्णन उसका जैसे आता है बालकांड में कथा आती है कि भगवान शंकर जी ध्यान में अपने बैठे हुए थे तो तब देवताओं ने कामदेव को भगवान शंकर जी के पास भेजा तो अब चित्र बनाएगा कोई चित्रकार तो बनाएगा शंकर जी ध्यान में बैठे हुए हैं और कामदेव मनुष्य का रूप धनुषाण लिए हुए आता है और फिर अपने वो बाढ़ छोड़ता है शंकर जी के ऊपर तो आपको लगेगा कि ये कामदेव भी कोई मनुष्य है चित्र को देखने से वर्णन से देखने लगे कोई मनुष्य है ये तो ऐसे नहीं है मनुष्य नहीं है कामना अपने अंदर देखो अपने मन में कोई कामना उत्पन्न हो किसी भी प्रकार की नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं उस कामना को देखो कामना कोई तो मनुष्य है न एक इस प्रकार की हमारी वृत्ति है या भावना है या हमारी एक आंतरिक दशा है उसको पहचानो कामना कैसे कहते हैं कामना काम के पांच बाण हैं विषम बाण कहलाता है, कहला है। पांच बाण उसके क्या हैं ये जो है शब्द स्पर्श रूपन्ध उसके जो है पांच बाण तो जिसके शब्द स्पर्श रूप में पांच वाण हो वो कोई मनुष्य होगा ये कहते हैं कि देखो जब ये इनके सुनो वर्णन इसका कोनो कामदेव का वर्णन सुनो तो उसको ये मत समझोगी कि एक मनुष्य का किसी का वर्णन हो रहा है तुम तो, तो ये अपने मन बुद्धि में उसको जो है वो वर्णन को भावात्मक बनाओ और अपने मन में देखो कि कामना किस प्रकार की होती है कैसे कामना सब्ध की हो सकती है स्पर्श की हो सकती है रूप की हो सकती है रस की हो सकती है गंध की हो सकती है और ये कामनाएं जो कुसुम सर हैं, कुसुम सर माना फूल के बाण हैं फूल के बाण माने ये फूल के बाण वैसे तो किसी कोई मनुष्य होगा तो बाढ़ चलाएगा तो लोहे के बांध चलाएगा छाती में लगेगी घेगी घायल होगा लेकिन ये फूल के बाण हैं ये शरीर में नहीं लगते व्यक्ति के जाकर के हृदय में मन में जाकर के उसके लगते हैं और वो उसका हृदय विद्ध हो जाता है उससे फूल के बालों से फूल के बाल के मने जिसको कि ये कामना जिसको उत्पन्न होती है हृदय में तो कामना खराब नहीं लगती कामना अच्छी लगती है हर व्यक्ति अपनी कामना से प्रेम रखता है वो कहता है मेरी कामना बहुत अच्छी है मैं ये चाहता हूं मैं ये चाहता हूं तो कामना की जो प्रियता है वो उसका कुसुंग रूप है धनुष्य है वो भी कुसुम का है मन जो है उसका धनुष है जहां से कामना चलती है और फिर इंद्रिया और फिर ये विषय ये बाण के समाज है और सारा संसार इसी कामदेव ने मानो सारे संसार को अपनी कामना से ही और अपने निफुल के बाढ़ों से ही सारे संसार को बस में कर रखा है काम कुसुम सरसायक नि मनसा विश्व विजय चाहती ने कुम सर लिए हुए काम दे अपने फूल के बांध लिए हुए सारे विश्व को अपने बस में किए हुए है और उसके बाद भगवान को भी अपने बस में करने का इरादा रखता है ऐसा काम तो इसलिए इस काम कोई समझे क्या कोई इस दुनिया के धर्मोधारी होगा बंदूकची होगा धरोचराने वाला होगा कोई आदमी होगा तो ये कोई समझदारी की बात है ये बुद्धि की जो गौरव की बुद्धि स्थूल बुद्धि होगी वही ऐसी बात जो सूक्ष्म बात को नहीं समझ सकता वही इस प्रकार की बातें अपने मन में समझेगा ऐसी कहते हैं नदी को गंगा कहते हैं नदी कोई गंगा गंगा जो कोई नदी थोड़ा है ये गंगा क्या चीज है ये गंगा ब्रह्म है भगवान पर परमात्मा है उन्हीं के चरणों से निकली गंगा ब्रह्मा जी कमंडल में आई शंकर जी के जगह में आई उनको आप कहो कि वो कोई पानी है अगर किसी कोई पानी को तो गंगा समझता है तो उसकी ना समझी गंगा तो ज्ञान है जो परमात्मा का ज्ञान जो परमात्मा से चला और ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गया माने ब्रह्मा जी भी उस ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं उनके पास ब्रह्म ज्ञान है तो वहां आ गया पर तो वो ब्रह्म ज्ञान जो चला तो शंकर जी की जटाव मैंने शंकर जी के बुद्धि में आ गया शंकर जी ने वो ज्ञान अपने शिष्यों को पार्वती जी को सुनाया अन्य अन्य लोगों को सुनाया इस प्रकार से ज्ञान जो परमात्मा से होकर के प्रमुख तो शंकर जी से पार्वती त्याग से होते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ज्ञान चला गया तो ये ज्ञान की धारा एक नदी की धारा की तरह से है जो गुरु और शिष्य की परंपरा से आगे बढ़ती चली जाती है आप कहो ये भी एक नदी है क्योंकि नदी थोड़ा है ये तो इस प्रकार की सूक्ष्म बात है उसको समझो कि किस प्रकार ज्ञान क्या चीज होती है ज्ञान को पानी होता है कोई जमीन का को बहता फिरता ज्ञान ज्ञान कैसे होता है उसकी नदी कैसे होती है इसकी समझने की कोशिश करो। अंगन ये कहते हैं कि पशु सुरधैन फिर कहता है कि एक जो सुरधहन के मैंने कानधैन जो जब प्राणी जिसने कि बहुत पुण्य किए स्वर्ग में जाता है तो वहां कामधेनु उसे प्राप्त होती है और कामधेन से जो कामना करता है वो उसे प्राप्त होता है तो वो कामधेनु कामधेन क्या कामधेन भी कोई पशु गाय है कोई जैसे गाय दुनिया की और गाय होती इसका भी नाम धेनु है कामधेनु है मतलब ये भी कोई गाय होगी कोई अपनी गाय का नाम कामधेन कर ले मेरे पास कामधेनु है सुख देती है तो ये कोई ऐसे कामधन ये, काम ये गाय थोड़ी ये कामधन फिर काम धन क्या है व्यक्ति जो अपने पुण्य कार्य करता है उन तो पुण्यों का जो संचय उसका होता है स्वर्म जाकर के उसके पुण्य ही उसको सुख प्रदान करते हैं उन को के रूप जो सुख चाहेगा वो उसे वहां प्राप्त हो जाए जब तक पुण्य होंगे तब तक, तक वो उसको सुख देते रहेंगे पुण्य छीय हो जाएंगे स्वर्ग समाप्त हो जाए ये भी नहीं कि स्वर्ग जाकर के स्वर्ग पृथ्वी की तरह से स्वर्ग में भी एक भूमि है और वहां पर भी गैया है और वो गैया कामधन कहलाती है वो हमें एक गैया मिल जाएगी जितना चाहो दूध खाओ जितना चाहो अपने मन में जो चाहो से मांगो ऐसे नहीं है स्वर्ग को भी समझना पड़ेगा वास्तव में स्वर्ग क्या है ये भी समझना चाहिए कि जीव का रूप स्वर्ग में क्या होगा और ये भी समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से पुण्य क्या होते हैं और स्वर्ग में पुण्य का फल कैसे प्राप्त होता है अपनी सूक्ष्म बुद्धि से शुद्ध बुद्धि निर्मल बुद्धि से समझना पड़ेगा नहीं तो नाना प्रकार की भ्रांतियां होंगी और बहस आशा होगी और झगड़ा प्रसाद होगा और समझ में कुछ नहीं आएगा कि कल्प तरु रूखा इस स्वर्ग में कल्पवृक्ष है तो ये कल्पवृक्ष कोई रूख के पेड़ नहीं है रूख कहते है कोई कल्प वृक्ष पेड़ नहीं है अगर चित्र में स्वर्ग का चित्र कोई बना दे और वहां पे एक पेड़ लगा दे कह दे देखो ये कल्प है उसके नीचे लेके दे कल्प तो आप उसको देख करके चित्र कहेंगे कि स्वर्ग में एक कल्प होता है उसके नीचे जो जाएगा जो जो इच्छा करेगा उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी तब ये तो अशिक्षित लोगों के लिए बातें हैं जिनकी की बुद्धि बिल्कुल जड़ है जो बातें कुछ सूक्ष्म बातों को नहीं समझते वो तो ऐसे ही माने रहें लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं पढ़े लिखे हैं जिनकी बुद्धि काम करती है उनको ध्यान देना चाहिए कि स्वर्ग में भी जो कल्प है वह व्यक्ति की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है उसके पुण्य के बल सही है जो उसने पुण्य कार्य किए वो कल्प है कामधन काम और कल्प वृक्ष में ये अंतर है कि कामधन जो है वो हो को देने वाली और कल्प जो है वो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करा करके परमात्मा की कृपा से जो फल प्राप्त होते हैं वो कल्पवृक्ष है जब व्यक्ति के हृदय में कमिया ही नहीं परमात्मा मा, की भक्ति भी उसके हृदय में कुछ जागती है उपासना तो भी करता है तब उसे कल्प की प्राप्ति होती है अब रामचंद्र मानस में जहां कहीं देखेंगे तो कहीं कहीं ये आता है भगवान की भक्ति कल्प तो की तरह से है तो कल्पवृक्ष की तरह से जमाने हैं जैसे कल्प वृक्ष कथाओं में आता है तो वो कामनाओं को पूर्ण करने वाला है ऐसी भगवान की भक्ति भी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है इसलिए कामधेनु और कल्पवृक्ष कामधेनु नाय है और कल्प कोई पेड़ भी नहीं है पेड़ जैसा करके वर्णन किया जाता है गऊ जैसा वर्णन किया जाता है लेकिन वो है नहीं ऐसे जो है उनको उस रूप में समझना चाहिए ऐसे अन्नदान दान अनेक प्रकार के हैं लेकिन अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है एक दृष्टि से और, और दान तो बात के दान है पहले अन्नदान होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति भूखों मर रहा हो और आप उसको बढ़िया साल दे दें उसके लिए बैठने के लिए कार दे दें खाना न दें बढ़िया कार पर बैठा करके आप उसे घुमा लें तो वो क्या कहेगा कि अपनी कार अपने पास रखो हम तो मर रहे हैं भूखो पहले चाहिए देखते को तो अन्न फिर चाहिए दुनिया भर की और वस्तुएं वस्त्र बाद में चाहिए भ्रमण बाद में चाहिए सवानियां बाद में चाहिए अन्न तो पहले चाहिए क्योंकि अन्न प्राण देने वाला है प्राण दान अन्न से अन्न दान के माने प्राण दान है जीवन उसी से चलता है इसलिए अन्न दान के समान और दूसरे दान नहीं है इसलिए कहते हैं अन्न का अन्न को भी कोई कहे अन्न को भी आप दान मानते हो अरे अन्न दान नहीं है प्राण दान है वो समझना चाहिए तो इसलिए कहते हैं अन्न दान अरु रस पी और अमृत की भी चर्चा होती है क्या अमृत क्या है क्या अमृत भी एक जो है वह सरल पदार्थ है शरबत की तरह से है ऐसा अगर कोई समझता है तो उसके माने कि वो अमृत को नहीं समझता कोई समझे कि अमृत की खोज करो हुँ? ये अमृत ऐसा शरबत कहाँ मिलेगा ढों जगह जगह तो कभी में ढूंढते ढूंढते पता लगाया कोई ढूंढते ढूंढते कवियों ने कहा कि अरे साहब अमृत तो कवियों की बाणी में है अरे कहा किसी ने कहा कि अमृत जो तो है वो चंद्रमा की किरणों में है ऐसे करके दुनिया भर में उसका तमाम कहने की जरूरत दुनिया में बहुत जगह जो सुखदायी वस्तुएं हैं उनको सबको कवियों ने अमर अमृत करके मान लिया लेकिन कहते हैं ये सबको अमृत अमृत कुछ नहीं है ये तो कवियों की पूरी कल्पना मात्र है झूठ झूठ की कल्पना है और अपने मनोरंजन की बातें उनकी हैं अमृत के माने है जिसको प्राप्त करके एक व्यक्ति अमर हो जाए मरे नहीं तो वो क्या चीज है जिसको प्राप्त करके एक व्यक्ति फिर मरता नहीं जब तक वो देहाभिमान है तब तक, तक उसे मरना पड़ता है शरीरधारी व्यक्ति सब मरते हैं जीव जो है वो भी एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है और साधारण प्रकार के सुख दुखभोगता रहता है उसका भी मरना कहलाता है जब जीव अपने आप को जानता है कि मैं आत्मा हूं परमात्मा हूं तो वो अमर हो जाता है तो आत्मज्ञान अमरता को प्रदान करने वाली है तो अमृत क्या हुआ आत्मज्ञान हुआ परमात्म ज्ञान हुआ वही अमृत है तो आत्मज्ञान या परमात्म ज्ञान प्राप्त होना अगर अमृत है तो क्या ये शर्त है कोई है? जो किसी घोल के फैलाते तो उसको बस हो जाएगा आत्मज्ञान कोई समझता है कि अमृत भी कोई शरबत है कहीं मिलता है तो वो मूर्ख है रामा की तरह से ना समझ है इसलिए कहते हैं कि रस पीयूषा बैन के खद और अंगद कहते हैं कि वैन के बैन के मन गरुड़ क्या आप समझते हो गरुड़ पक्षी है खगवन पक्षी आप कहोगे गरुड़ एक पक्षी है जो एक बार फिर कालभूषण के पास गया फिर वहाँ कालभूषण से कथा सुनी काकभूषण भी एक पक्षी है गरुड़ भी एक पक्षी है तो अगर ये शुरू शुरू ही तो बच्चों की कहानियों की तरह से आप भली उसे एक पक्षी मान लो और उसको समझे पंखे हैं उसके